देवी भागवत पांचवा स्कंध भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं के द्वारा तेजह प्रदान व्यास जी कहते हैं देवाधिदेव भगवान विष्णु के उपर युक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेजह पुंज प्रकट हो गया वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था उसकी आकृति लाल थी पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें इसकी शोभा बढ़ा रही थी महाराज इसके भगवान शंकर के से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ गौरवर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था उस पर किसी के नेत्र नहीं ठहर पाते थे दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत सुखाश्चर्यजनक सिद्ध हुआ उसकी आकृति बड़ी विकराल थी मानो तमोगुण से ओत प्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजोराशी सामने निकल आई श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में तत्वगुण की प्रधानता थी फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे ऐसे ही वरुण कुबेर यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए उनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उन सब के शरीर में भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया वह तेजवपुंज महान विलक्षण था जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेजपुंज हिमाचल पर्वत ही ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे इतने में देवताओं वह तेजपुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सब के सब आश्चर्य मानने लगे वही भगवती महालक्ष्मी हुई उनमें सत्य रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे सम्पूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी अठारह भुजाओं से पा रही थी। उनके तीन वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। था, स्वच्छ मुख काले नेत्र थे, दोनों थे। दोनों में लालिमा छाई थी, हाथों के तलवे लाल अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ गई थी महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देवतेज से प्रकट हुई वे देवी अठारह भुजाओं से संपन्न होने पर भी हजारों भुजाओं से से हो जाती थी। जन्मेजने कहा, महाभाग आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। भगवान देवताओं के शरीर इसे देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में परिणित हुआ अथवा उसके अलग अलग रूप बन गए मुंह नाक और आख आदि भेद से जितने अंग थे वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह के करते हैं। जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पण किए वे सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखार बिंद से सुनने के लिए मुझे उत्कट इच्छा लगी हुई है ब्राह्मण आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का यह चरित्र अमृत के समान मधुर है इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता